आध्यात्मरामण बालकांड सर्ग छत्दपजरागसुराग योगी वृंदे जिता भित कालच्रै यमकृतन पराजित दुखशोका देवास्तमेव शरण सततम् प्रपद्ये जिनके कमल पराग के रसिक कालचक्र को जीतने वाले योगीजनों ने संसार भय को भी जीत लिया है तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ इतुत्वादाद राघवाय महात्मे दीनाराणाम कोटिशतम रथात तदा अश्वानायुतम प्रादा गजा षट तथा पत्नी लक्षक तो दासीना त्रिशत ददो महात्मा रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर महाराज जनक ने उन्हें दहेज में सौ करोड़ दीनार सुवर्ण मुद्रा दस हजार रथ दस लक्ष घोड़े छ सौ हाथी एक लाख पदाती और तीन सौ दासियाँ दी दिव्या सीता यनक प्रादा प्रत्याभ तथा सीता जी को भी पुत्री वस्त्र जनक जी ने प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र तथा मोती और रत्त्नज उज्ज्वल हार्द वसीन संपूज्य भरत लक्ष्मण तथा तथा पूजयथा दशरथमृप प्रस्थायास नृपो राजधुसम सेतांग्युतीतर सालोचना तदनंतर उन्होंने वशिष्ठ आदि की पूजा की फिर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और राजा दशरथ का धन दानादि से यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथ को विदा किया फिर माताओं ने रोते हुए सीता को गले लगा नेत्रों में जल भर कर कहा श्वश्रुश्रुश्रूषण पर नित्यम राम मनोव्रता पातिव्रतमुपालंब्य यथा तुम की सेवा करती हुई सदा रामचंद्र जी की अनुगामिनी रह पातिव्रत धर्म का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना प्रयाण काले रघुनंदनस्य से भेरी मृदंगानक घोष सर्वासी भेरी घन तुर्य शब्दी सम्मूत भयंकरो भूत तदन रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी के कूच करते समय भेरी मृदंग आनक और तुर आदि बाजों का घोष आकाश में देवताओं के बजाए हुए भेरी झांझ और तुरय आदि के शब्द मिलकर प्राणियों को भय उपजाने वाला हुआ इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश संवादे बाकांडे ष